श्री श्रीघर्घसंहिता विश्वजीत खंड बाईसवाँ अध्याय अर्जुन सहित प्रद्युम्न का काल यवन पुत्र चंड को जीतकर भारतवर्ष के बाहर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रस्थान नारद जी कहते हैं राजन भाइयों तथा अन्य कुर्वंशियों के साथ दुर्योधन को शांत करके यदु कुल तिलक बलराम और श्रीकृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्र प्रस्थुक गए तब अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा स्वजनों के साथ श्री कृष्ण की अगवानी के लिए इंद्रप्रस्थ से बाहर आए उनके साथ इंद्रप्रस्थ के अन्यान्य निवासी भी शंखध्वनि ध्वधिनाद वेद मंत्रों का घोष तथा वेणुनाद वेणुवादन पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए आए बलराम और श्रीकृष्ण को राजा युधिष्ठिर ने दोनों भुजाओं से खींचकर हृदय से लगा लिया और परमानंद का अनुभव किया वे योगी की भांति आनंद में डूब गए प्रद्युम्न आदि श्री कृष्ण कुमारों ने भी श्री युधिष्ठिर को प्रणाम किया युधिष्ठिर ने उन सब को दोनों हाथों से पकड़कर आशीर्वाद दिया श्रीहरि ने स्वयं अर्जुन और भीमसेन को हृदय से, से लगाकर उनका कुशल समाचार पूछा तथा नकुल और सहदेव ने उनके चरणों में वंदना की श्री कृष्ण और बलराम साक्षात परिपूर्णतम श्रीहरि हैं असंख्य ब्रह्मांडों के पालक हैं भगवत भक्त युधिष्ठिर ने उन दोनों भाइयों का पूर्णतर समाधर किया उन्होंने यदकुल के मुख्य वीर प्रद्युम्न आदि को सैनिकों सहित दिग्विजय के लिए विधिपूर्वक भेजा और सारी पृथ्वी को जीतने के लिए आज्ञा दी फिर वे दोनों भक्तवसल सर्वेश्वर बंधु भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठि से मिलकर द्वारिका को चले गए राजन गौर और श्याम वर्ण वाले दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण सबके मन को हर लेने वाले हैं नरेश्वर इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण का चरित्र कहा यह मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला है अब तुम और क्या सुनना चाहते हो बहुलासु ने पूछा मुने बलराम सहित पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जब कुशस्थली को चले गए तब साक्षात भगवान प्रद्युम्न हरि ने क्या किया उनका अद्भुत चरित्र श्रवण करने योग्य तथा मनोहर है जो जीवन मुक्त ज्ञानी भक्त हैं उनके लिए भी भगवत चरित्र सदा श्रवणीय है फिर जिज्ञासु भक्तों के लिए तो कहना ही क्या भगवान का चरित्र अर्थार्थी भक्तों भक्तों को को सदा अर्थ देने वाला और आर्थ की पीड़ा को शांत करने वाला है इतना ही नहीं स्थावर आदि चार प्रकार के जो जीव समुदाय हैं, उन सब के पापों का वनाश करने वाला है दिग्विजय के इच्छुक श्री हरि कुमार प्रद्युम्न किस प्रकार संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त करके पुनः सेना सहित से द्वारिका में लौटे यह सारा वृतांत आप मुझे ठीक ठीक बताइए देवर्षे आप ब्रह्मा जी के पुत्र और साक्षात सर्वदर्शी भगवान हैं भगवान श्री कृष्ण के मन हैं अतः पहले श्रीहरि के मन स्वरूप आपको मेरा प्रणाम है नारद जी ने कहा राजन तुमने बहुत अच्छी बात पूछी तुम भगवत प्रभा के ज्ञाता होने के कारण धन्य हो इस भूतल पर श्री कृष्ण चरित्र को सुनने के पात्र अर्थात सुयोग्य अधिकारी तुम्ही हो नरेश्वर श्री कृष्ण के चले जाने पर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं से प्रद्युम्न की रक्षा करने के लिए स्नेहवश उसके साथ शीघ्र ही अपने भाई अर्जुन को भी जाने की आज्ञा दे दी क्योंकि उनके मन में बाहरी शत्रुओं से प्रद्युम्न आदि पर भय आने की आशंका हो गई थी मिथिलेश्वर तदनंतर अर्जुन के साथ यजुश्रेष्ठ प्रद्युम्न विशाल सेना को अपने साथ लिए तत्काल त्रिगर्त जनपद में जा पहुँचे त्रिगर्थ के राजा धनुधर सुशर्मा ने संकित होकर महामना प्रद्युम्न को भेंट दी फिर मत्स्य के राजा विराट से पूजित होकर यादवेश्वर प्रद्युम्न ने सरस्वती नदी में स्नान करके कुरुक्षेत्र तीर्थ का दर्शन किया फिर पृथ्वुदक बिन्दु सरोवर त्रित और सुदर्शन आदि तीर्थों में होते हुए सरस्वती में स्नान करके वहां अनेक प्रकार के दान दे वे आगे बढ़ गए कौशाम्बी नगरी में पहुंचने पर सारस्वत प्रदेश के राजा कुशाम्ब ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी क्योंकि वे दुर्योधन के वशीभूत होने के कारण उसी के पिछलगु थे इतिहास प्रसिद्ध कौशाम्बी नगरी तो इलाहाबाद जिले के कोसम्ब नाम से प्रसिद्ध ग्राम के आसपास रही है यह बात खुदाई आदि से भी सिद्ध हो चुकी है यहाँ जिस कौसाम्बी की चर्चा है वह दूसरी ही है राजा कुशाम्ब के नाम पर बसी हुई राजधानी को कौसाम्बी कहा गया है तब प्रद्युम्न की आज्ञा पाकर चारुदेश सुदेशन पराक्रमी चारुदेह सुचारु चारुगुप्त भद्र चारू चारु, चारु, चारु और दसवें चारों इन दसों रुक्मणी पुत्रों ने सिंधी घोड़ों पर सवार हो सबके देखते देखते कौसाम्बी नगरी की को चारों ओर से घेर लिया उनके बाणों से राजधानी के महलों के शिखर ध्वज कलश और तोली का आदि चूर चूर होकर उसी प्रकार गिरने लगे जैसे वानरों के प्रहार से लंका की अट्टारिकाएं टूट टूट कर गिरने लगी थी रुक्मणी कुमारों ने जब इस प्रकार बाणों द्वारा अंधकार फैला दिया तब राजा कुशाम्ब हाथ में बहुत सी भेंट सामग्री लिए नगर से बाहर निकले उन्होंने हाथ जोड़कर शंबरारी को नमस्कार किया और बहुत सी भेंट सामग्री देकर भयार्थ एवं भय राजा ने नगरी की रक्षा की उसी समय सौबीर राज सुदेव अभिर विचित्र सिंधुपति चित्रांगद कश्मीर राज मोहोजा जांगल देशाधिपति सुमेरू लाक्षेश्वर धर्मपति और गंधर्वराज विणौजा इन सब ने भी जो दुर्योधन के वशवर्ती थे भय के कारण बलि अर्पित करके अत्यंत विनीत होकर कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को प्रणाम किया तदनंतर अपनी सेना से घिरे हुए महाबाहु प्रद्युम्न वीर कल्कि के समान अरबुद और म्लक्ष देशों पर विजय पाने के लिए प्रस्तुत हुए काल यमन का महाबलिपुत्र यमनेन्द्र चंड प्रद्युम्न का आगमन सुनकर अत्यंत क्रोध से भर गया आज मैं अपने पिता की हत्या करने वाले शत्रु के पुत्र का वध करके बाप का बदला चुका लूंगा मन ही मन ऐसा विचार करके दस करोड़ लेखों की सेना लिए मध की धारा बहाने और गरजने वाले ऊंचे गजराज पर आरूढ़ हो आंखें लाल करके वह महात्मा प्रद्युम्न के सामने निकला चंड की प्रेरणा से तीखे बाणों की वर्षा करने वाली उस विशाल सेना को आई देख प्रद्युम्न अपने सैनिकों से बोले प्रद्युम्न ने कहा जो शत्रु सेना का संहार करके सरस्त्राण से चंड का मस्तक काट कर यहाँ ला देगा उस वीर को मैं अपनी सेना का सेनापति बनाऊंगा नारद जी कहते हैं राजन जब प्रद्युम्न इस प्रकार कह रहे थे तब गांडीवधारी कपिध्वज अर्जुन ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए अकेले ही शत्रु की सेना में प्रवेश किया रणधुर्मठ गांडीवधारी ने गांडीवधनुष से छूटे हुए विशिखों द्वारा सामने खड़े हुए वीरों रथों हाथियों और घोड़ों के दो दो टुकड़े कर डाले हाथों में शक्ति खड्ग तथा रिष्टि दुधारा खाड़ा लिए कितने ही शत्रु सैनिक भुजाएँ काट जाने कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े कितने ही कवचधारी वीरों के पैर कट गए और नख विदीर्ण हो गए जिनके हौदे छिन्न भिन्न हो गए और शरीर घायल हो गए थे ऐसे हाथी युद्धभूम में इधर उधर भागने लगे उनके घंटे कहीं गिर गए और हौदे कहीं जा पड़े वे अपने सूढ़ों से हाथियों को भी गिराते हुए भाग चले अर्जुन के बाणों से दो दो टूक हुए हाथियों और घोड़ों से भरा हुआ वह सम्रांगण हँसुओं से काटे गए कुंभड़ों के टुकड़ों से व्याप्त हुए खेत सा जान पड़ता था फिर तो मृक्ष सैनिक अपने अपने हथियार फेंक सम्रांगण छोड़कर जोर जोर से भागने लगे ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणों से विदिर्ण हुए कुहासों के समुदाय नष्ट हो जाते हैं मिथिल मैथिलेंद्र हाथी पर बैठे हुए मृक्षराजचंद ने एक शक्ति घुमाकर अर्जुन के ऊपर फेंकी और सिंह के समान गर्जना की राजेंद्र बलवान श्री कृष्ण सखा अर्जुन ने विद्युल लता के समान अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति के गांडीव मुक्त बाणों द्वारा खेल खेल में ही सौ टुकड़े कर डाले महामृक्ष चंड रोज से भरकर जब तक धनुष उठाए तब तक ही गांडीवधारी ने लीलापूर्वक एक बाण मारकर उसके उस धनुष को काट दिया तब प्रचंड पराक्रमी चंड ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर तयकाल के महासागर की बड़ी बड़ी भवरों के टकराने की भांति गंभीर नाथ करने वाली अर्जुन की प्रत्यंचा को उसी तरह काट दिया जैसे गरुड़ किसी सर्पिणी के टुकड़े टुकड़े कर डाले तब अर्जुन ने ढाल के साथ चमकती हुई अपनी तलवार ले ली और उससे चंड के गजराज की कुंभस्थली पर इस प्रकार प्रहार किया मानो इंद्र ने पर्वत पर वज्र मार दिया हो अग्निदेव के दिए हुए उस खड्ग से उस हाथी का कुंभस्थल फट गया उसने चिग्घाड़ करते हुए धरती पर घुटने टेक दिए फिर वह अत्यंत मूर्छित हो गया तब चंड ने भी तलवार लेकर पांडुनंदन अर्जुन पर प्रहार किया परंतु गुरुकुल तिलक अर्जुन ने उसके खड्ग को ढाल पर रोककर उसके ऊपर अपनी तलवार से वार किया इससे चंड का सिरस्त्राण सहित मस्तक धड़ से अलग हो गया तदनंतर अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाई और चंड के मस्तक को बाण पर रखकर उसे धनुष पर खींच चलाया और प्रद्युम्न की सेना में उसे फेंक दिया उस समय जय जयकार के साथ धुंधु बजने लगी और देवता लोग अर्जुन के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे फिर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उसी क्षण विजय ध्वनि विजय ध्वज से विभूषित अपनी सेना का अर्जुन को सेनापति बना दिया उस समय यादव सेना के मुख्य वीरों ने हाथ में श्वेत चवर आदि लेकर कपिध्वज अर्जुन के ऊपर हवा की फिर तो वेगशाली अर्बुदाधीश ने प्रद्युम्न की शरण ली उसने डरते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और भेंट अर्पित की मोरंग के राजा मंदहास ने भयभीत हो महात्मा प्रद्युम्न को दस लाख घोड़े देकर नमस्कार किया इस प्रकार भरतखंड पर विजय पाकर यदकुल तिलक कृष्ण कुमार ने हिमालय को दक्षिण दिशा में करके पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलासु संवाद में बहु दिग्विजय नामक बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ